जस्वीधतमस्तु मषावि ओम शांति <coughs> शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य वे पुनः पुनः ईश्वरो भगवतपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणा शांति शांति उधर कठोपनिषद की प्रथम वल्ली के बीसवे मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं इक्कीसवें मंत्र की चर्चा करनी है बिश्वी बिश्वे मंत्र में नचिकेता ने तृतीय वर के रूप में आत्मज्ञान की प्रार्थना नचिकेता यमराज जी से की यमराज जी ने जैसे ही नचिकेता ने पूर्व में दो वर मांगे तो तुरंत दिए पिता का मन शांत हो जाए फिर वापस जाने के बाद पहचाने इत्यादि प्रथम वर और द्वितीय वर स्वर्ग का साधन भूत अग्निविद्या प्रसन्न होकर के एक चौथा वर भी दे दिया अग्नि की नचिकेता के नाम से प्रसिद्धि और एक माला किंतु ये जो तीसरा वर मांगा तो पहले दो वरों के तरह तुरंत आत्मोपदेश प्रारंभ नहीं करते जैसे अग्नि विज्ञान प्रार्थना की तो अग्नि का उपदेश कर दिया और नचिकेता उपदेश ग्रहण योग्य है एक प्रकार से पता भी चला जब नचिकेता ने अग्नि को श्रवण करके वैसा का वैसा ही बता दिया तो ग्रहण शक्ति का भी ज्ञान हुआ तो भी आत्मज्ञान का अधिकारी नचिकेता है कि नहीं इसका निर्धारण करने के लिए नचिकेता की पहले परीक्षा करते हैं यमराज जी परीक्षा लेता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात तृतीय तो वर का विषयभूत आत्मज्ञान जिससे हो ऐसा उपदेश करता है। तो नचिकेता की आत्मज्ञान धारण योग्यता है अथवा नहीं है ये नचिकेता को नचिकेता की योग्यता का निर्धारण यम राज्य को करना है मेधावित्व का निर्धारण तो पहले हो गया है मेधावी होने मात्र से ही आत्मज्ञान होता हो यह नहीं यमराज जी को नचिकेता के मेधावीत्व का निर्धारण पहले हो गया इसलिए संतुष्ट होकर के चौथा वर भी दिया मेधा कहते हैं जो सुना उसको धारण करने की शक्ति बुद्धि की एक बार सुना वैसा का वैसा ही बुद्धि में रखा तो मेधावी कहलाता है लेकिन मेधावित्व के साथ साथ आत्मज्ञान के अधिकारी में कर्मकांड गो अनुबंध चतुष्टय अंत प्रयोजन विशेष है अनुबंध विशेष प्रयोजन उसके प्रति वैराग्य भी अपेक्षित होता है तभी आत्मज्ञान धारित होता है आत्मज्ञान के अधिकारी में मिथ्या नित्य वस्तु विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षा विशेषण होने चाहिए तो मेधा, सभी मेधावी में नित्य वस्तु विवेक वैराग्य विवेकपूर्वक वैराग्यमादिष्ट संपत्ति और मुमुक्षा होगी ही ऐसा नहीं होता इसलिए ये जो आत्मज्ञान के अधिकारी में अपेक्षित साधन चतुष्टय वह नचिकेता में यदि होंगे तब तो नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी निश्चित होगा नहीं होंगे तो नचिकेता को आत्मोपदेश करने पर भी आत्मज्ञान बुद्धि में टिकेगा नहीं व्यर्थ होगा पत्थर पर बारिश के तरह होगा इसलिए एक तो बताया जा रहा है 21वें मंत्र में दुर्विज्ञेयत्व आत्मवस्तु का और आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान की साधना करते समय यदि तितिक्षा नहीं होगी पूर्ण तितिक्षा नहीं होगी तो दुर्विज्ञ आत्मवस्तु को जानते समय जो कठिनाई आएगी जो दुख आएंगे उन दुखों को सहन नहीं कर पाएगा छोड़ देगा बीच में ही आत्मज्ञान की साधना इसलिए दुर्विज्ञता बताई जा रही है आत्मवस्तु की और ये दुर्विज्ञ होता हुआ भी आत्मज्ञान में की प्राप्ति में आने वाले कष्टों को सहन करने की शक्ति रहेगी तो विचलित नहीं होगा निश्चित होगा श्रमदमादी षठ संपत्तियों में तितिक्षा नाम की जो एक विशेषता है वो नचिकेता के अंदर है इस दृष्टि से नचिकेता में तितिक्षा है कि नहीं ये निर्धारण करने के लिए इस मंत्र से आत्मक आत्मा की दुर्विज्ञता का वर्णन करता है इसी अभिप्राय से इसका लिखते हैं आने वाले कुछ मंत्रों का भगवान किम अयम एकांतो तो निःश्रेय साधन हो नवा इति आत्मज्ञा नीक्ष आह अयम प्रकृत अधिकारी नचिकेता एम ये सरोना नचिकेता का परामर्शक है यमराज जी ऐसा विचार कर रहे हैं कि नचिकेता एकांत निश्रेयस साधन आत्मज्ञान नचिकेता तांत एकांत तो, निश्रेष यानी मोक्ष उसका साधन जो आत्मज्ञान उसका उसके योग्य है आत्मज्ञान उपदेश के योग्य है या नहीं है इसका निर्धारण करने के लिए परीक्षा कर रहा है इसलिए कहते हैं परीक्षणार्थम आह इसका परीक्षा करके निश्चय करने के लिए यमराज जी कहते हैं आह का करता है यमराज आह तो 21वें मंत्र का उच्चारण कर ले रापि विचिकित सितम पुरा नी सुविजेयनुशधर्मा अन् वृणी मीर तो हे नचिकेत ये संबोधन है अत्र एने अने्ठे आत्मनि अतः ये सर्वनाम है ये परामर्शक है नचिकेता के द्वारा पृष्ठ आत्मा का और अत्र सप्तमी क्षेत्र तो प्रत्यय जो हुआ वो सप्तमी है विषय अर्थ में इसलिए अत्र शब्द का अर्थ हो जाएगा नचिकेता के जिज्ञास्य आत्मा के विषय में केवल इस लोक में मनुष्यों में ही संशय हो ऐसी बात नहीं आत्मविषय का संशय देवताओं को भी है इसलिए कहते हैं कि अत्र देवैरपी पुरा विचिकित्सितम तो अपी शब्द मनुष्यों को दृष्टांत के रूप में उपस्थापित करने के लिए है कि जैसे इस श्लोक में आस्तिक और नास्तिकों के विप्रतिपत्ति को लेकर के संशय आत्मा के विषय में होता है ये, यम विचिकित्सा, ये यम प्रेते मनुष्य इससे बताया गया तो कहते हैं केवल मनुष्यों में ही इस प्रकार का संशय है ऐसा नहीं देवताओं को भी इस आत्मवस्तु के विषय में पहले संशय हुआ देवे देवरपी विचिकित्सितम ने संशयितम देवताओं को भी संशय हुआ लेकिन सात्विक होने के कारण देवता उन्हें ओ 101 वर्ष तक देवराज इंद्र को समय लगा आत्मज्ञान की साधना करने के लिए और उनमें धैर्य होने से तितिक्षा होने से स्वर्ग का सारा सुख छोड़ करके किसी के यहां जाकर के बत्तीस वर्ष तक ऐसा रहे कि वो पूछे ही न पाने के लिए भी एक प्रकार से अवहेलना जैसी है ना तो पहले बत्तीस वर्ष में तो पूछा भी नहीं ये भी नहीं कि कहा कमरा इस कमरे में रहो या उस कमरे में रहो अपने ही जा करके पर्णकुटी बना करके रह गए ऐसे तिरस्कृत हो करके एक प्रकार से न पूछना तो तिरस्कार है ना 32 वर्ष गुजारे पहले वो हाँ? और वो सारी ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है सारी सेवा आदि करते हुए तो तीतीक्षा इससे ज्ञात होती है ना और उनके अंदर तो तितीक्षा धैर्य था इसलिए 101 वर्ष तक कठिन साधना के माध्यम से जो जिस आत्मवस्तु के विषय में संशय हुआ था उस आत्मा का यथार्थ निर्णय प्रजापति से प्राप्त करके संशय को दूर कर दिया इससे निकला कि देवताओं को भी जिस वस्तु का निर्णय सहसा नहीं होता ऐसा क्यों है कते इसलिए कि नहीं सुविज्ञेय ये जो आत्मतत्व है वह सुविज्ञेय नहीं है सु का अर्थ है अनायास सरलता से तो ओ, अनायास जानने योग्य आत्मतत्व नहीं है जिस कारण से नहीं में ही का अर्थ है अस्मात्नाथ आत्मतत्वम सुविज्ञ न आत्मवस्तु अनायास जानने योग्य नहीं है दुर्विज्ञ है सुविज्ञ नहीं है अर्थ दूर, है दुर्विज्ञ है अब देवताओं को भी इतनी लंबी तपस्या से जिस आत्मवस्तु का ज्ञान हुआ वो तो हम मनुष्य कैसे उस आत्मवस्तु को जानेंगे बड़ा कठिन है ये आत्मज्ञान प्राप्त करना समझ करके यदि तितिक्षा नहीं है तो छोड़ देगा नचिकेता आत्मज्ञान का वर इस दृष्टि से दुर्विज्ञयता बताई है क्यों दुर्विज्ञ दुर्विज्ञ होने से संशय हुआ देवताओं को भी लेकिन दुर्विज्ञता का हेतु बताया जा रहा है अनुर अनुरेश धर्म ये धर्म एस यानी प्रकृत आत्मा तुम्हारा जिज्ञास्य आत्मा और ये धर्म है धर्म का शुभ कर्म नहीं यह धर्म का है धारणात धर्म इत्याहु तो सारे प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत को सत्ता स्पूर्ति देकर के धारित करके रखता है अधिष्ठान है इसलिए उसे धर्म कहते हैं धारणात धर्म तो प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत तो अध्यस्त है ना तो अध्यस्त मात्र जो अनात्म वस्तु है उसका धारण करने से हा या आत्मा इसलिए धर्म शब्द का अर्थ आत्मा निकलेगा तो अध्यस्त जो अनात्मा मात्र कार्य कारणात्मक गीता के पंद्रहवें अध्याय का क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष रूप और उसको धारण करके रखता है सत्ता स्फूर्ति देता है असत होता हुआ भी सत्सा दिखाता है जिस कारण से उस कारण से यह अधिष्ठान अनात्मा मात्र का अधिष्ठान आत्मा धर्म कहलाता है तो यह प्रकृत आत्मा धर्म है वह अणु है यानी अति सूक्ष्म है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जो वस्तुएँ हैं भूतों में देखा जा तो पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है जल जल की अपेक्षा सूक्ष्म है तेज तेज से सूक्ष्म है वायु वायु से भी सूक्ष्म है आकाश और आकाश से भी सूक्ष्म है प्रकृति माया इनमें पूर्व पूर्व में उत्तर उत्तर की अपेक्षा सूक्ष्मता का हेतु है गुणों का न्यूनत्व गुण जितने अधिक होंगे उतनी अधिक स्थूलता पृथ्वी में पांच गुण हैं: शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श पांचों रत्त है इसलिए पृथ्वी पांचों भूतों में सबसे स्थूल है गंध नहीं रहता जल में चार ही रहता है। इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा गुणों में न्यूनता जल के होने से जल सूक्ष्म है और जल से भी कम संख्या वाले गुण हैं तेज में रस नहीं है गंध भी नहीं है तीन ही हैं वायु में दो ही हैं आकाश में एक ही है तो जितने अधिक गुण होंगे उतने ही उतनी ही स्थूलता में बढ़ोतरी होगी <coughs> और जितने गुण कम होते जाएंगे उतनी उतनी फिर सूक्ष्मता में वृद्धि होगी तो ब्रह्म में तो एक भी गुण नहीं है वो निर्गुण है आत्मा इसलिए वह सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है सा काष्ठा परागति इसमें परत्व का अर्थ सूक्ष्मता भी है ना, उससे सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है अनु अन्यन है वो इसलिए कहा कि एष धर्म यानी प्रकृत आत्मा अणु है यानी अत्यंत सूक्ष्म है उस अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को जानना कठिन है इसलिए वो दुर्विज्ञ है सुविज्ञ नहीं है घटादि को समझना जानना सरल है नेत्रादि इंद्रियों से ही जाना जाता है क्योंकि स्थूलता है उनमें जितनी स्थूल वस्तु प्राकृत जनों को उसे समझना उतना ही सरल और जितनी जितनी सूक्ष्म होती जाएगी प्राकृत जन उस वस्तु को उतनी कठिनाई से जान पाता है तो अनुय धर्म दुर्विज्ञता में हेतु बताने वाला वाक्य है आत्मा का अनुत्व ज्ञापक ये अनुयश धर्म और देवताओं के भी संशय का हेतु बताने वाला वाक्य है दुर्विज्ञ आत्मा में तो देवताओं को भी बड़ा कठिनाई से समझ में आ पाया जो आत्मा तद विषयक ज्ञान तुम तो छोटे हो और कितना कठिन है इंद्र को भी 101 वर्ष बड़ी साधना से बिताने के बाद समझ में आया ऐसे आत्मवस्तु को मांगने से लाभ क्या है इसलिए तुम क्या करो कि ये जो दुर्विज्ञ आत्मा है क्या पता कि मैं तुम्हें बताऊं और समझ में ना आ जाए तो इसका फल फिर नहीं ज्ञान होगा तो मिलेगा भी नहीं तो संदिग्ध फल हो गया ना ज्ञान नहीं होगा तो उपदेश करने के बाद भी तो ऐसे संदिग्ध फल वाला वर को छोड़ दो और उससे अन्य वर जिसका निश्चित फल है ऐसा कोई मांगो इस अभिप्राय से यमराज जी कहते हैं कि हे नचिकेता अन्यम वरम व्रणीष हे नचिकेता तुम उपदेश करने के बाद भी आत्मज्ञान होगा कि नहीं होगा इसके विषय में संशय ही है तो उससे अच्छा है कि इस वर को छोड़ दो और इसके समान किसी दूसरे वर को मांगो निश्चित फल वाला नचिकेता के चेहरे की तरफ देखा यमराज जी ने और मुखाकृति से लगा कि ये जो वर मांगा है उसे छोड़ने के मूड में नहीं है तो कहते हैं माँ माँ उपरोम माँ अति सृजक तो तुम इस वर को छोड़ दो और दूसरा वर मांगो दूसरा वर नहीं मांगोगे इसको नहीं छोड़ोगे तो जब तक तीसरा वर नहीं मैं दूंगा तुम्हें तब तक तो एक प्रकार से तुम्हारा मैं ऋणी ही हूं ना तो दूसरा वर इसके बदले में न मांगोगे तब तक मैं ऋणी बना रहूंगा इसलिए और जैसे जिसका ऋण है उसे कहा जाता है उत्तमर्ण जिस पर ऋण है उसे कहा जाता है अधमर्ण तो उत्तमर्ण व्यक्ति अधमर्ण व्यक्ति को दबाता रहता है कोई न कोई अवरोध उपस्थित करता रहता है ऐसा इस समय तो मैं तुम तुम्हारा अधमर्ण हूँ ऋणी हूँ अधमर्ण यानी ऋणी तो एक ऋणी व्यक्ति को जिसका ऋण है वह जैसे अवरोध उत्पन्न करता है ऐसा तुम मुझे अवरोध उत्पन्न मत करो मां मा, मा इसमें से एक माँ निषेध अर्थ में है मांग है और एक माँ है स्वयं के विषय के लिए मांग इस अर्थ में तो मुझे तुम इस वर को छोड़कर के दूसरा वर न मांग करके एक प्रकार से अवरुद्ध कर रहे हो रोके रख रहे हो ऐसे रोके मत रखो अवरोध मत उपस्थित करो अपने ऋण से मुझे मुक्त करो दूसरा वर मांग करके और इस वर को तो आत्मज्ञान के ये आत्मज्ञान विषय वरम ये नम शब्द से लेना एनम है ना तो येनम यानी आत्म विषयक वर को अति अतिश्रीज अति का अन्वय सृज के साथ लगाइए सृज एनम में से अलग अलग दो पद निकाल लो श्रीज और एनम तो एनम का अर्थ है इस वर्ग को यानी जो तुमने ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य इस मंत्र से मांगा है आत्मज्ञान विषयक वर इस वर को तो माँ यानि मेरे लिए अतिशृज यानी छोड़ दो ये अर्थ निकलेगा कि ये नम माँ यानी माँ प्रति मेरे प्रति छोड़ दो अति सृज भाष्य है भाष्य को देखिए देवैरपि इसमें अत्र शब्द का अर्थ करते हैं देवे रपी अत्र अत्र, अत्र यानी एतस्मिन वस्तुनि ये तस्मिन वस्तु से लेना आत्म आत्मवस्तु विचिकित्सितम यानि संशयितम पूरा यानि पूर्वम तो देवताओं को भी आत्म आत्मतत्वों के विषय में पहले संशय हुआ और वो फिर संशय में ही पड़े रहे ऐसा नहीं कठिनता कठिन कठिन तपस्या से जान लिया देवताओं ने संशय निवर्तक यथार्थ निर्णय प्राप्त कर लिया लेकिन उनके तरह तपस्या करने की एक तो चाहिए तितक्षा उसके लिए धैर्य चाहिए तो धैर्य तुम में नहीं होगा इस दृष्टि से कह रहे हैं नहीं सु और उनके संशय में हेतु बताया गया कि नहीं सुविज्ञेय सुष्टु विज्ञेयम नहीं ऐसा लगाना जिस कारण से आत्मवस्तु सरलता से जानने योग्य नहीं है दुर्विज्ञ है किसके लिए कहते श्रुतम अपि यानी सुनने पर भी जानने योग्य नहीं है किन के लिए तो प्राकृत जन जो प्राकृत कहा जाता है प्रकृति के विकार को तो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया और प्राकृत है माया के परिणाम रूप कार्यकरण संघात माया का परिणाम साक्षात परिणाम है पंचभूत और सूक्ष्म पंचभूत उनका परिणाम है सूक्ष्म शरीर और फिर सूक्ष्म भूतों का परिणाम है स्थूलभूत और स्थूलभूतों का परिणाम है ये स्थूल शरीर ये कार्यक्रम संघात ये हो गया पूरा का पूरा एक प्रकार से प्राकृत और इस प्राकृतिक कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप जो समझते हैं कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान करके इस प्राकृतिक कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं जो उन्हें कहा जाता है प्राकृत जन कार्यक्रम संघात रूप ही हम हैं ऐसा जो मानते हैं उन्हें कार्यक्रम संघात आत्मदर्शी देहात्म बुद्धि जिनकी दृढ़ है वे हैं प्राकृत जन और ऐसे प्राकृत जनों को यह आत्मा सूविक्य नहीं है आत्मवस्तु दुर्विज्ञ है वो तो प्राकृत कार्यक्रम संघात जो क्षर पुरुष कहलाता है और प्रकृति जो अक्षर पुरुष कहलाती है और जिस आत्मवस्तु के विषय में नचिकेता ने पूछा है वो तो पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम तो यस्मा क्षरम अतीत अक्षरादपिचोत्तम अत स्में लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अतिरिक्त है विलक्षण है वह कार्यक्रम संघात संगात संघातरूप जो क्षर पुरुष है तदात्मक नहीं है उससे विलक्षण है अन्य देव तद विधिता अथवा अविधितात अधी है वह सहसा प्राकृत जनों को समझना कठिन है तो अपि श्रुतमअपी सुषु न नस्म इसलिए इंद्र का तीन पर्यायों में क्षरपुरुष और अक्षरपुरुष से विवेक पुरुषोत्तम का हुआ तब चौथे पर्याय में जाकर के समझ में आया पहले पर्याय में तो जो स्थूल क्षर पुरुष है तदात्मक ही समझ रहे थे उसकी छाया रूप का मतलब क्षर पुरुष रूप ही समझ रहे थे दूसरे पर्याय में सूक्ष्म क्षर पुरुष रूप समझ रहे थे तीसरे पर्याय में स्थूल और सूक्ष्म क्षर पुरुषात्मक तो नहीं किंतु अक्षर पुरुष रूप ही वो प्रजापति के द्वारा उपदिष्ट आत्मवस्तु को समझ रहे थे और चौथे पर्याय में येसंप्रसाद अस्मा शरीर समुत्थाय परमज्योतिपसंप्य स्वयन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष उस उत्तम पुरुष को समझ लिया वो हो गया चौथे पर्याय में तीन पर्याय में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से पुरुषोत्तम का विवेक हो पाया तब अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से विविक्त पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान 101 वर्ष में विवेक करके प्राप्त किया ऐसे सुनते ही विवेक नहीं हुआ 32 32-32 वर्ष लगे पहले क्षर पुरुष स्थूल क्षर पुरुष और सूक्ष्म क्षर पुरुष से विविध तो आत्मा को समझने के लिए अक्षर पुरुष से भी अलग पुरुषोत्तम है इसे समझने के लिए और बत्तीस वर्ष और फिर पांच वर्ष उसके स्वरूप में स्थित होने के लिए लगे इस प्रकार ये जो आपका देवताओं को भी दुर्विज्ञ इसलिए कि ये प्रकृति तथा प्राकृत तो तत्व से विवेक होना आत्मा का बड़ा कठिन है अव हेतु बताया जा रहा है दुर्विज्ञ हेतु हुआ देवताओं के संशय के प्रति और दुर्विज्ञता हेतु है अनु धर्म इसकी व्याख्या करते हैं अनु यानी सूक्ष्म यानी आत्माख्यो धर्म अतः अन्यम असन्दिग्ध फलम वरम नचके तो वृणी तो जिस कारण से तुम्हारे द्वारा व्रत जो तीसरा वर है वह संदिग्ध फल हुआ आत्मा का उपदेश मेरे द्वारा किए जाने पर भी वह आत्मनिश्चय होगा कि नहीं होगा इसके विषय में संशय हुआ इसलिए तीसरा वर हो गया एक प्रकार से संदिग्ध फल तीसरा वर तुम्हारा जिस कारण से है इसलिए तुम क्या करो इसे छोड़ दो और इससे भिन्न अन्य निश्चित फल वाला कोई वर मांगो तो अन्यम यानी असंदिग्ध फलम वरम हे न चिकेत वर्णी स्व मां मा तो तुम मुझे अवरोध मत उत्पन्न करो उपरोधम मा काशी कैसे तो कहते अधमर्णम ईव उत्तम तो जैसे ऋणवान व्यक्ति को जिसका ऋण है वह अवरुद्ध करके रखता है ऐसे तुम मुझे अवरुद्ध करके मत रखो अपने मैंने दिए हुए वचन मैं बांधे मत रखो अति सृज यानी विमुच एनम वरम मा यानी प्रति आत्मज्ञान विषयक वर को तो तुम मेरे लिए छोड़ दो अब बाईसवें मंत्र का उवतरण है एवं उक्तो नचिकेता आह तो यमराज जी जो नचिकेता बाईसवें मंत्र में बता रहे हैं उसी अर्थ को नचिकेता को इक्कीसवें मंत्र के द्वारा ध्वनित कर रहे थे सूचित कर रहे थे उनका अभिप्राय यही था कि नचिकेता इसे विचलित हो करके छोड़ दे इसमें नहीं अपितु इसका जो सूचितार्थ है उसे ठीक से समझ करके इसी पे दृढ़ रहे ये उनका अभिप्रेत अर्थ था वो अभिप्रेत अर्थ को सूचित करते हुए नचिकेता कहता है ऐसा आठ नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कहता है कि नचिकेतास्तु ध्वनिताथ आत्मनो ध्वनयन वक्ति इति आसेन आह एवं उक्तो नचिकेता आह रत्रापि विचिकित्सित पुरा इस 21वें मंत्र के द्वारा यमराज जी ने जो नचिकेता को ध्वनित अर्थ बताया सूचित अर्थ किया जो सूचित किया वह सूचित अर्थ मैं समझ गया हूँ इसे ज्ञापित करने वाले वाक्य का उच्चारण करते हुए यमराज्य से नचिकेता कहते हैं क्या कहते हैं तो कहते देवे देवैर चिकित्सी किल मृत्यो यज्ञेय वक्ता चाश्वादनो न लो वरस्तु्येत कचि तो नचिकेता ये कह रहे हैं कि अत्र अत्रित्सित किल ये तो आपने अच्छा किया मुझे मालूम ही नहीं था कि देवताओं को भी आत्मवस्तु विषयक पहले संशय हुआ और बड़ा कठिनाई से प्रजापति से ज्ञान हुआ तो ये आपसे मैंने सुना कि देवताओं को भी पहले आत्मवस्तु के विषय में संशय हुआ और उन्होंने प्रजापति के द्वारा अपने संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्राप्त किया ऐसा मैंने आपसे सुना का अर्थ है आचार्यवान पुरुषो वेदा ये दुर्विज्ञ होने पर भी अपने बुद्धि से सहसा नहीं जानने में आता लेकिन श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य लक्षित करा दें उत्तम अधिकारी को तो लक्षित हो सकता है ये भी इससे निश्चित हुआ इंद्र और प्रजापति के और हे मृत्यो यत यानी कारणा तो यनेस्मा न इति अथ तो देवताओं को क्यों संशय हुआ तो कहते हैं जिस कारण से आपने ये बताया कि वह सुविज्ञ नहीं है बड़ा दुर्विज्ञय है कठिनाई से समझ में आता है यदि प्रजापति के पास 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक यमराज जी न रहते नाम इंद्र न रहते हैं तो समझना कठिन होता उनको भी यह तो उनका सौभाग्य है कि प्रजापति प्राप्त हुए मैं भी देख रहा हूं कि इंद्र के तरह मैं भी सौभाग्यशाली हूं उनसे कुछ अधिक ही सौभाग्यशाली हूं कम से कम इंद्र से ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं इसलिए हूँ कि मेरे तो आते ही मेरा कोई अनादर नहीं हुआ जब आपके हमें आया तो आपकी तो उपस्थिति थी नहीं यहाँ लेकिन आपके मंत्रीगण तथा परिवारजन आदरपूर्वक मुझे आपके अतिथि ग्रह में निवास करने के लिए ले जा रहे थे आग्रह कर रहे थे अपनी कुटिया नहीं बनानी पड़ी हमें खाने पीने के लिए भी पूछा उन्होंने वो अलग बात है कि मैंने स्वयं उनका आदर आतिथ्य स्वीकार नहीं किया क्योंकि आपका मैं सो था यानी आपका धन था क्योंकि तो पिता ने तो कहा था कि यमराज को मैंने दिया तो आप में मुझे क्या कैसा रखना चाहते हैं तो वो क्या जाने इसलिए मैंने वो आदर आतिथ्य स्वीकार नहीं किया वो अलग और आप आए तो आपने भी प्रजापति के प्रजापति ने जैसे यमरा इंद्र को तो पूछा ही नहीं बत्तीस वर्ष तक लेकिन आप थके होने पर भी पहले अपनी थकान दूर करने से पहले मेरे पास आए और अतिथिर नमस् नमस्कारादि के द्वारा मैं मुझे आपने आदर दिया इसलिए इंद्र से तो सौभाग्यशाली होना और ये भी कहा कि अपने से ही तीन वर मांगो का मतलब मुझे अपने वर में आत्मज्ञान के वर में दृढ़ रहने के लिए आपसे वचन मिल चुका है पहले जैसे जनक जी को याज्ञवल जी स्वेच्छा से वर मांगने का क्या न प्रश्न करने का वर दे चुके थे इसलिए उन्होंने मांगा ऐसे मुझे सुअवसर है आप जैसे आचार्य मुझे उपलब्ध है और मुझे ये मालूम है कि आचार्यवान पुरुष हो वेद ब्रह, श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ही उस दुर्विज्ञ वस्तु को लक्षित करा सकता है तो प्रजापति के तरह आप मुझे उपलब्ध है इस दृष्टि से कहते हैं कि <coughs> वक्ता वक्ताचास्य ताद्रिक अन्यो नलभ्य। यदि आत्मा को जानना हम चाहते हैं आत्मजिज्ञासु हैं, और आपसे यह आत्मज्ञान विषय को वर छोड़ करके दूसरा कुछ मांगे और फिर और किसी से आत्मा को जानना चाहेंगे तो आत्मोपदेष्टा को खोजेंगे तो खोजने पर भी आप जैसा आत्मोपदेषा हमें मिलना संभव नहीं है इसलिए कहते हैं कि वक्ता वक्ताचाष्यवाद्रिक अन्य अन्यो लभ्य आपसे आप जैसा वक्ता इस आत्मवस्तु का दूसरा कोई खोजने पर भी मिलना नहीं संभव है इसलिए आपने जो कहा था अन्यम वरम हम न चिके तो तो कहा इस वर के समान दूसरा कोई वर हो तब तो हम मांगे लेकिन आत्मज्ञान विषयक वर के समान दूसरा कोई वर मुझे दिखता ही नहीं है क्योंकि आत्मज्ञान तो है परम पुरुषार्थ फलक निश्रेष आत्यंतिक निश्रेष प्रयोजन है ना आत्मज्ञान का फल है मोक्ष दूसरा कौन सा साधन है संसार में आत्मज्ञान को छोड़ करके जो मुक्ति दे सके मोक्ष दे सके ऐसा दूसरा कोई दिखता नहीं है इसलिए कहते हैं बाकी सब तो वैदिक साधन तो तीन है कर्म उपासना ज्ञान तो कर्म उपासना को तो पहले बता चुके हैं विराट भाव की प्राप्ति तक उनका फल है वो भी अनित्य है इसलिए अनुष्ठे साधन तो अनित्य फलक है और मात्र एक आत्मज्ञान ही है जिसका नित्य फल है तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अतः शब्द ने जो बताया ना कि कर्म फल जिस कारण से अनित्य है और आत्मज्ञान का ही फल नित्य है इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को नित्य फलक आत्मज्ञान के लिए ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से लक्षित ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्र का विचार करना चाहिए ये यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र कहता है न उसमें जो अतः शब्द है इससे सूचित क्या कौन सा किस साधन का नित्य फल है कौन से साधन का अनित्य फल है इसका विवेक मुझे अच्छी तरह है ये नचिकेता ध्वनित कर रहे हैं न इसलिए कह रहे हैं कि नान्यम नान्यो नान्योवर तुल्य एतस्य कश्चित तो एतस्य आत्मज्ञान आत्मज्ञानस्य तुल्य यानि सदृश तो आत्मज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन है नहीं जिस विषय को वर मैं मांगू आत्मज्ञान को छोड़ करके ये मुझे दो ये कहूँ तो आत्मज्ञान के समान होना चाहिए ना आत्मज्ञान है नित्य फलक ऐसा कोई नित्य फल वाला कोई साधन होता तो वो मांग लेता लेकिन दूसरा कोई है ही नहीं वो सब अनित्य फल वाले हैं इस दृष्टि से कहते हैं कि नान्यो वरस तुल्य एतस्य कशित कश्चित यानि कोई भी दूसरा साधन आत्मज्ञान के साधन के बराबर नहीं है आत्मज्ञान साधन के समान नहीं है यही चाहते थे सुनना नचिकेता के मुख से यमराज्य इसलिए नचिकेता मेधावी तो है ही है लेकिन साथ में नित्यानित्य वस्तु विवेकवान भी है ये भी यहाँ क्या अतीत हो रहा है दृढ़ संकल्प ही है नित्यानित्य वस्तु विवेक है तो भाष्य हैं देवैरपी ए तस्वीन वस्तुनि अत्र अर्थ करता है एतस्विन वस्तुनि <coughs> विचिकित्सितम इति भवत एव न श्रोतम हमने आपके मुख से ही सुना है कि आत्मवस्तु के विषय में देवताओं को भी पहले संशय हुआ इसका अर्थ है और देवताओं ने जिस विषय में संशय हुआ उसका निर्णय करने के लिए लंबी तपस्या की इसका अर्थ है देवताओं को उसका महत्व है आत्मज्ञान का तो देवताओं के बुद्धि में भी जिस आत्मवस्तु का महत्व है वह आत्मज्ञान हमें आपसे प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हुआ है। हैंच मृत्यो यने यस्मात्विज्ञेय आत्मतत्व आत्थ यानी कथयसी हे यमराज जी आप भी आत्मवस्तु को सुविज्ञ नहीं बता रहे हो दुर्विज्ञ बता रहे हो अतः पंडित ही उपदेश उपदेशनीयता क्योंकि क्यों सुविज्ञ नहीं है तो कहते हैं आत्मा का उपदेश सब कर नहीं सकता आत्म है। आत्मवस्तु पंडित ही उपदेशनीय है ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह है ना जिसको शब्द से नहीं बताया जा सकता उसे शब्द से ही लक्षित करना है शब्द से ही उपदेश होना है इसलिए अन्य देव तद तथो अविदितात अधि इत्यादि आगम वाक्य से उसे कहा जा सकता है न तो आचार्य ने कहा कि इससे अन्य कोई दूसरा प्रकार उपदेश का होगा ये मैं नहीं जानता कोई आचार्य के अनुपनिषद में कहा न कि ये स्रोत्र से इत्यादि प्रकार से अन्य प्रकार से भी उस शब्दातीत आत्मवस्तु को ज्ञापित कर दें बता दें वो प्रकार हम नहीं जानते यही प्रकार है इसलिए कहा कि पंडितई यानी आत्मज्ञ उस आत्मवस्तु का करामलब्वत अनुभव कर रहे हैं संशय विपर्य रहित तो, यथार्थ अनुभव जिनको हो रहा है वे हैं पंडित और ऐसे पंडितों से ही उपदेशनीय है उपदेश अर्ह है <coughs> तो आप पंडित हैं आत्मज्ञ है आत्मा के विषय में संशय भी परे आपको नहीं है यथार्थ निर्णय है इसलिए कहते हैं कि वक्ता चास्य से त्वाद्रिक यानी त्वत्तुल्यो अन्य पंडितस्य नलभ्यो। लभ्यो मानोपि, हम खोजेंगे इस संसार में तब भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता अर्जुन ने भी भगवान को कहा न दूसरे अध्याय क्या है क्या है वो दूसरे अध्याय में श्लोक कैसा है गीता के दूसरे अध्याय में नहीं नहीं वो नहीं, नहीं आपके जैसा दूसरा कोई तीनों लोगों में मिल नहीं सकता इस अर्थ वाला संशय जिस वस्तु के विषय मुझे संशय है धर्म छेत्ता न्युपद्य संशया से छेन ह्युपद्य इसमें वो तो पूरा श्लोक कैसा है मेरे संशय का उच्छेद करता दूसरा कोई हो नहीं सकता ऐसा एक श्लोक आता ना है ना दूसरे अध्याय में छे नहीं उप पदते तो ऐसे यमराज जी को नचिकेता कह रहे हैं कि अनविश्य मानो आपके जैसा कोई दूसरा मिल नहीं सकता आत्मवस्तु का उपदेष्टा यानी कठोपनिषद का प्रभाव गीता में पड़ा जो जो यमराज जी के लिए नचिकेता कह रहे हैं वैसा ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण के लिए कहा है हाँ वो वो तो ही है आगे जो वो जो संसता नहीं उपपद थे ये इसी के जैसा है वक्ता चार्य तो आधरिक अन्यों इसी का अर्थ तो पाठ है वो छेद्ता नहीं उपपद देते अयंतु अयन तो वो निःश्रेय प्राप्तिहेतु नो वर अनित्य अस्त अन्यस्य सर्वस्य अच्छा इति अभिप्राय तो कहते हैं ये जो आत्मज्ञान मैंने मांगा है ये तो निश्रेष प्राप्ति का हेतु है मोक्ष का हेतु है और दूसरा कोई वर साधन ऐसा है नहीं जो मोक्ष दिला सके नान्य पंथा विद्यते विद्य तेनाली कहती है आत्मज्ञान को छोड़कर के दूसरा कोई साधन मोक्ष दिला नहीं सकता तो जिसका मैं वरण करूं ऐसा दूसरा कोई साधन मुझे प्रतीत नहीं होता इसलिए कठिन होने पर भी आत्मज्ञान अपेक्षित मोक्ष का दूसरा साधन न होने से वहीं से निकलना होगा वही प्राप्त करना होगा तो खीर से नचिकेता के अब वैराग्य की परीक्षा ली जा रही है नचिकेता में साधन विषय विवेक है ये ज्ञापित हुआ बाईसवीं कंडिका में आत्मज्ञान ही नित्य फलक है और आत्मज्ञान को छोड़कर के बाकी कोई साधन मोक्ष फलक नहीं है अनित्य फल वाले ही है ये साधन विषय विवेक नचिकेता ने अपना बताया 22वीं कंडिका में 23वीं कंडिका से फिर नचिकेता को यमराज जी प्रलोभित करता है भले ही अनित्य फल वाला कर्म उपासना उपासनादि साधन हैं लेकिन इनके फल के प्रति वैराग्य है कि नहीं अनित्य फल के प्रति नचिकेता के अंदर इसका निर्धारण करना है यमराज्य को इसलिए फल का प्रलोभन दिखाते हैं उसमें भी उत्तीर्ण हो जाएगा यमरा नचिकेता तो फिर वैराग्यवान नित्य अनित्य वस्तु विवेक और वैराग्य नचिकेता के अंदर है यह सुनिश्चित हो जाएगा इससे फिर नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी निश्चित हो जाएगा आत्मज्ञान मिल जाएगा न चिकेता को ओम सहना वहनो भुनक तू सह करवाई तेजस्वी नीतमस्तु मा विषा वह शांति शाति शंकराचार्यं शंकरचार्य केशव सूत्र